आवाज की दुनिया के दोस्तों आज फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल ने खोला है बाल कहानियों का और वो लेकर आई है अकबर बिरबल की कहानी तो कद्रदान मेहरबान मेजबान हो जाइए तैयार आज मेरी जवानी सुनिए अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक है बुद्धि की खेती एक बार की बात है एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने बीरबल से पूछा बीरबल क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है बीरबल सोचते हुए बोला जी हु जरूर की जा सकती है यह सुनकर अकबर बोले तो ठीक है तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमारे लिए लेकर आओ बिर बोले जैसा आपका हुकुम मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा सभी दरबारी अकबर और बिरबल की बातें सुन रहे थे वे हैरान थे हैरान थे कि बिरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे दरबार के समाप्त होने पर बिरबल सीधे राजमाली के पास जा पहुँचे और उससे बोले राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ गए हैं? माली बोला हजूर आ तो रहे हैं पर अभी वे टमाटर जितने ही हैं। यह सुनकर बिरबल बहुत प्रसन्न हुए ठीक है ठीक है ठीक है तुम न एक काम करो बिरबल ने माली के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। फिर वे अकबर के पास गए और अकबर से बोले जहा पना मैंने बुद्धि की खेती करना शुरू कर दिया है मैं कुछ दिनों में ही आपको बुद्धि का फल भेंट करने वाला हूँ कुछ दिनों बाद बिरबल राज उद्यान में फिर से गए वहां माली ने छोटे-छोटे कद्दू को घड़ों के अंदर डालकर रखा हुआ था। यह देखकर बिरबल वापस लौट आए उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटके में समा गए बिरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिए और अकबर के पास संदेश भिजवाया कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूँ अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बिरबल के आने का इंतजार कर रहे थे तभी बिरबल दो तो मटके लिए हुए दरबार में हाजिर हुए और अकबर से बोला जहा मैं बुद्धि के फल लेकर आया हूँ किंतु ये फल बड़े नाजुक हैं। याद रहे याद रहे इन मटकों में से फल निकालते समय ध्यान रखिएगा कि ना तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटके फूटे सुनकर बादशाह हैरान हो गए उन्होंने मटके में झांक कर देखा तो वे बहुत हसे बीरबल बीरबल हमने तुम्हारी चतुराई का लोहा मान लिया सच्च्च। बहुत बुद्धिमान हो और फिर सारे दरबारी भी बिरबल की की बुद्धि प्रशंसा करने लगे। तो ये थी बुद्धि की खेती अकबर ने करवाई बिरबल से बुद्धि की खेती फुर्सत के पलों में ऐसी ही कहानियों का पिटारा फिर से खोलेंगे आपकी दोस्त फुर्सत के पलों में आपसे फिर रूबरू होगी तब तक के लिए इजाजत मिलते हैं कभी फुर्सत में